चालू रहा है नमस्कार ये चलोगे नमस्कार आज काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं आज छ मई 2021 गुरुवार का दिवस है और हरित्रिक्रम का साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है कोविड की जो समस्या है विश्वव्यापी उसमें हम सब लोग सहभागी हैं और हम सब उसी समस्या से ग्रस्त होने के कारण जो हमारा नियमित कार्यक्रम अब तक होता चला आ रहा था वो हम नहीं कर पाए लेकिन अब चूँकि वक्त बीतता जा रहा है और शायद है संभावना है कि ये काफ़ी समय तक ऐसा चल सकता है इसलिए हम इस कार्यक्रम का अब ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन हमेशा भी होता है लेकिन इस वक्त हम कार्यक्रम को आश्रम में संचालित कर सब लोगों के बीच में नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जैसी परमेश्वर की इच्छा आप सब से विद्धि है गुजारिश है उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे और अपने अपने परिवार की रक्षा करेंगे और इस सब के साथ ही कुछ बातें जो हम पिछले एक माह बाद फिर से मिल रहे हैं बुरा वक्त है जो बहुत कुछ सिखा देता है जो अध्यात्म नहीं सिखा पाता शास्त्र ग्रहण सिखा पाते उन्हें बुरा वक्त भी सिखा देता है सो हमें इस जीवन की क्षणभुरता मनुष्य के जीवन में भौतिक वस्तुओं की उपयोगिता इन सब के बारे में एक बार फिर से सोचने का अवसर मिल जाता है तो हम श्रीमद् भागवत गीता गीतार्थ संग्रह छः अध्याय का अध्ययन कर चुके थे और हमारा सातवें अध्याय का अध्ययन अब शुरू होने जा रहा है सातवें अध्याय में भगवान स्वयं के स्वरूप के बारे में अर्जुन को बताते हैं वो बताते हैं कि मैं कौन हूँ मुझे कैसे जानोगे? और उसे जानकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा इस तरह से भगवान सातवें अध्याय में स्वयं का परिचय देते हैं और साथ ही साथ वो आगे ये भी बताते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न रूपों में भगवान को भजते हैं उनकी पूजा करते हैं और विभिन्न अर्थों से यानी कई अन्य अन्य भिन्न भिन्न कारणों से ईश्वर को याद करते हैं उनके क्या क्या परिणाम हैं तथा वो उनमें कौन भक्त सर्वोत्तम है इस प्रकार से वो अपनी बात कहते हैं सबसे पहले कहते हैं कि मुझे अगर जानना है तो सबसे पहले तुम मेरे आश्रित हो अब यहाँ पर फिर एक बात जो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से शुरू से ही समझ लेना जरूरी है कि मेरे आश्रित का मतलब क्या है यहाँ पर मेरे से मतलब किसी व्यक्ति से नहीं भगवान के किसी एक रूप से नहीं वरण विश्व चैतन्य से यह भगवान कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है या किसी एक धर्म के कोई छोटे से देवता नहीं है जो ये कहें कि मेरे आश्रितों और अन्य का आश्रय छोड़ दो इस तरह से कुछ आश्रय छोड़ने का नहीं क्योंकि जब हम परमेश्वर के आश्रय को स्वीकार करते हैं तो हम समस्त सृष्टि के आश्रय को स्वीकार करते हैं यानी हम इस समस्त सृष्टि से तादात्म स्थापित कर लेते हैं इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पर कोई एक व्यक्ति या एक देवता या छोटे से सीमित देव नहीं हैं वरन एक व्यापक अर्थ में परमेश्वर हैं जो समस्त सृष्टि के एकमात्र कर्ता करता है और एकमात्र स्रोत हैं समस्त सृष्टि उनसे विकसित हुई है इस तरह से हम परमेश्वर कृष्ण को देखकर फिर हम अपनी यहाँ आगे बढ़ाते हैं शिव दर्शन में हम उन्हें परशु भी कहते हैं यहाँ पर वो कृष्ण चैतन्य हैं तो वो कहते हैं कि मेरे आश्रित होकर मुझे जानो मुझमें मन लगाकर, कर मुझमें ध्यान करके तो मुझे जानो तब तुम मुझे सही अर्थों में जान सको। और जब तुम मुझे सही अर्थों में जान सकोगे तब मैं तुम्हें इस सृष्टि का सर्वोच्च ज्ञान और विज्ञान दोनों तुम्हें दूंगा यहाँ ज्ञान और विज्ञान दो बातें हैं ज्ञान वो है जो जानकारी है। जैसे हम आपस में बातें करें सत्संग करें किताबें पढ़ें शास्त्र पढ़ें या सुने तो उससे हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसके द्वारा हमारे हृदय में एक परिवर्तन महसूस होने लगता है हमें लगने लगता है कि संसार में जो सर्वोच्च ज्ञान क्या है और क्या है जो जाना जाना चाहिए और हमारा मार्ग हमको स्पष्ट दिखाई देने लगता है वो ज्ञान है लेकिन ज्ञान के बाद होता है विज्ञान जो विज्ञान होता है उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यानी उसका जो प्रायोगिक पहलू है यानी विज्ञान वो है जब हम मनुष्य जन उस ज्ञान के अनुकूल अपने जीवन को ढाल लें अपने जीवन को वैसा बदल लें जैसा उस ज्ञान के अनुकूल परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं हमसे जो अपेक्षा करते हैं तो उसको हम विज्ञान कहते हैं तो परमे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन मैं तुम्हें उस सर्वोच्च ज्ञान से भी अवगत कराऊंगा और साथ ही साथ उस सर्वोच्च विज्ञान से भी अवगत कराऊंगा इसलिए ज्ञान और विज्ञान दोनों ही मैं तुम्हें दूंगा अब वो बताते हैं कि हजारों लोग परमेश्वर को बजते हैं उनमें से कोई बिरला ही होता है जो परमेश्वर के सत्य को जानना चाहता है या परमेश्वर के परम सत्य को जानना चाहता है या उस परम सत्य तक पहुंचना चाहता है और जो उस परम सत्य तक पहुँचना भी चाहता है उनमें से भी कोई बिरला ही मुझ तक आता है ऐसा क्यों होता है उसका भी आगे भगवान विश्लेषण करते हैं कि ऐसा क्यों होता है क्योंकि संसार में जो संसार बना है वो प्रकृति के अधीन बना है प्रकृति के अधीन बने हुए संसार में प्रकृति परमेश्वर की शक्ति है माया उसमें हमारी दृष्टि दृष्टिभ्रम करने वाली शक्ति है और वो हमें सदैव परमेश्वर से दूर ले जाती है तो जो शक्ति हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है उस शक्ति के अधीन होकर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं या हम परमेश्वर का स्मरण करते हैं तो गलत अर्थों में गलत परिप्रक्ष में स्मरण करते हैं उस समय हमें कभी कभी अहंकार हो जाता है कि हम बहुत बड़े धार्मिक कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत धर्म के सेवक हैं कभी तो ऐसा लगता है कि हम तो धर्म के पता का लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमारे बेघर धर्म का नाश हो जाएगा इस तरह से हम अपने आप को धर्मी या धर्मध्वजी समझ लेते हैं और यही स्थिति हमारे पतन का कारण है क्योंकि परमेश्वर को जानना और सर्वोच्च परमेश्वर को जानना और उसे प्रेम से भजना और उस ज्ञान के साथ में उसे स्मरण करना वो परमेश्वर को प्रिय है और जो छोटे छोटे उद्देश्यों को लेकर हम ईश्वर को याद करते हैं जैसे छोटा हमारा उद्देश्य है कि हमारा ये काम हो जाए हमारा ये काम हो जाए छोटे छोटे देवी देवताओं का हम बचते हैं तो वो हमारे अत्यंत सीमित सांसारिक उद्देश्य इसलिए भगवान कहते हैं कि तो उन हजारों लोगों में कोई बिरला ही होगा जो सचमुच में मुझ तक आने का प्रयास करेगा और उनमें भी कोई बिरला ही मुझे तक पहुँच पाता है तीसरे तो तीन बातें कहते हैं कि मेरे आश्रित होकर मुझ में मन लगाकर कि आगे बढ़ो तो मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान दोनों दूंगा और कोई बिरला ही इस ज्ञान को पाकर उस विज्ञान को समझकर परमेश्वर तक या मुझ तक पहुंच सकेगा अगली बात वो कहते हैं कि अब वो स्वरूप समझाते हैं स्वयं का और षष्टि का भगवान कहते हैं कि मेरी अष्टदाह प्रकृति यानी मेरी प्रकृति अष्टदाह है यानी वो आठ रूपों में अभिव्यक्त प्रकृति क्या है सांख्य के अनुसार प्रकृति वो है जिसके द्वारा ये समस्त सृष्टि ठोस रूप में अस्तित्व में आती जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे मिट्टी ही है जिसके द्वारा मटकी ठोस रूप में अस्तित्व में आती तो मिट्टी क्या है उपादान कारण है ऐसे ही ये सृष्टि का सांख्य में उपादान कारण प्रकृति को माना गया है तो भगवान की जो प्रकृति है वही इस सृष्टि का मटेरियल को है उपादान कारण है तो इस उपादान कारण अब ये उपादान कारण हमको दिखाई नहीं देता मूल रूप में सृष्टि प्रकृति कभी दिखाई नहीं देती वो इतने सूक्ष्म है कि हमें किसी भी इंद्रिय के द्वारा उसका अनुभव नहीं होता न हम आँख से देख सकते हैं न कान से उसको सुन सकते हैं न सुन सकते हैं न चख सकते लेकिन उसके परिणामों के द्वारा हम उस सृष्टि का अनुभव कर सकते हैं कि वो प्रकृति कैसी है तो भगवान कहते हैं कि मेरी प्रकृति अष्टधा है यानी मेरी प्रकृति के आठ रूप हैं कैसे आठ रूप हैं मूल प्रकृति के आठ रूप हैं उसमें पांच तो क्या है हमारे महाभूत कौन से पांच महाभूत धरती जल अग्नि वायु और अंतरिक्ष आकाश ये पांच महाभूत हैं और इसके अलावा मन बुद्धि और अहंकार ये आठ रूप हैं मेरी अपरा प्रकृति की यानी इस प्रकृति को तुम अपरा प्रकृति जानो अपरा क्या होता है जो सर्वोच्च नहीं है वो अपरा कहलाती है जो बीच में है वो परा अपरा कहलाती है और जो सर्वोच्च है वो परा कहलाता है है ना हर स्थिति में किसी भी ज्ञान का या किसी भी वस्तु या किसी भी भावना का तीन रूप हो सकता है एक परा एक अपरा और एक परापरा -परा, जो मध्य में है इसलिए परा वो होता है जो शुद्ध है जो ईश्वर का सबसे करीब है जिसमें और अशुद्धि की कोई संभावना नहीं है तो यहां पर ये यह जो अष्ट प्रकृति है इसे तुम परा मत जानो, ये क्या है अपरा प्रकृति जानो ये मेरे परमेश्वर कहते हैं कि मेरी यहाँ पर अष्टा प्रकृति जो मन बुद्धि अहंकार और पंच महाभूत हैं, इन्हें तुम अपरा प्रकृति जानो इस अपरा प्रकृति में समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने की क्षमता है अब यहाँ पर है ना बात बहुत छोटी सी दिख रही है लेकिन इस बात को हम यहाँ थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि जो ये पांच महाभूत है इसके द्वारा हमको जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं या जिनका भी अनुभव करते हैं चाहे एक फूल का अनुभव करें एक व्यक्ति का अनुभव करें चाहे एक मकान का अनुभव करें ज़मीन का आसमान का चिड़िया का सभी चीज़ों का जिनका हम अनुभव करते हैं वो समस्त अनुभव गम जितनी भी प्रमेय हैं या वस्तुएँ हैं वो सबकी सब इन पांच महाभूतों के मिश्रण से बनती हैं ना पृथ्वी में पृथ्वी तत्व के अलावा बाकी के चार तत्व भी सीमित मात्रा में हैं अंतरिक्ष में अंतरिक्ष के अलावा बाकी के पांच तत्व तो सीमित मात्रा में हैं अग्नि में अग्नि के अलावा बाकी के चार तत्व तो सीमित मात्रा में हैं जल में जल के अलावा बाकी के चार तत्व भी सीमित मात्रा में इस तरह से समस्त महाभूत आपस में एक दूसरे से मिलकर और वो विभिन्न मिश्रणों के द्वारा या विभिन्न अनुपातों में मिलकर भिन्न भिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं और इन समस्त निर्माणों के बीच में मन बुद्धि अहंकार या जो चित्त होता है मनुष्य का वह यहाँ पर जीव का निर्माण करता है हर जीव में मन बुद्धि और अहंकार होता है इस तरह से समस्त प्रकृति में हमको जो दिखाई देता है वो पाँच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार इन आठ चीज़ों से बना हुआ होता है तो इसको क्या कहते हैं यह अपरा प्रकृति कहलाती है यहाँ पर पराप प्रकृति क्या है वो कहते हैं कि जीव की जो आत्मा है यहाँ पर सब जीवों की आत्मा है लेकिन वो जीव की आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है सबके बीच में जो आत्मा है एक ही है। जैसे हमने एक मटकी में से दस गिलास पानी भरा दसों में वही पानी है जो मटकी में रखा था और मटकी में वही पानी है जो नदी में था और नदी में वही पानी है जो आसमान से गिरा और आसमान में वही पानी जो समुद्र से आया यानी कुल मिलाकर पानी वही है जो हमको भिन्न भिन्न प्यालों में दिखाई दे रहा है लेकिन वो भिन्न भिन्न प्यालों में रखा हुआ पानी कुल मिलाकर एक ही है ऐसे ही जो आत्मा है मनुष्य की या समस्त जीवों की जो आत्मा है वो समस्त आत्मा इसे तुम परा प्रकृति जानो यानी ये मनुष्य की आत्मा इस संसार में परा प्रकृति के रूप में यानी अल्टीमेट है अंतिम है यानी उस प्रकृति का स्रोत है अब यहाँ पर हम इसको देखें कि हम ये कहेंगे कि ये बड़ी चीज़ है छोटी चीज़ क्या है मन बुद्धि अहंकार और पंच पंचमहाभूत और इसके अंदर आत्मा मनुष्य की जीवन जीव की आत्मा वो क्या है परा प्रकृति है क्योंकि यही समस्त सृष्टि को अपने में समाए हुए हैं और धारण किए हुए हैं अब यहाँ पर क्या है हमको कुछ चीज़ें स्पष्टता से समझना ज़रूरी है क्योंकि इसके भगवान भी वही बात समझाते हैं और वो अति संक्षेप में श्लोक रूप में समझाते हैं हमको यहाँ पर थोड़ा सा उसको विस्तार से समझना जरूरी है यहाँ पर हम संसार में जो कुछ देखते हैं कभी कभी हमारे हृदय में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि ये बात कि हमको ऐसा लगता है कि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है जैसे आप एक पड़ोसी का मकान देखो तो आप खाली देख लोगे और आपको इसमें मेरा कोई योगदान नहीं मैं क्या करूँ उसने जैसा बनाया वैसा देख सकते एक फूल हम गए जंगल में दिखा बड़ा सुंदर से तो हमको लगता हमारा क्या योगदान वो फूल है तो है जो है वो हम देख रहे हैं लेकिन भगवान कहते हैं कि आप की जो आत्मा है वही चेतन रूप में इस सृष्टि की धारण करने वाली शक्ति है और वही इसकी निर्मात्री शक्ति है इस बात को समझाया गया है और इस बात को आज विज्ञान भी बहुत अच्छी तरह से समझता है मानता है इस बात को कि जो हमारी चैतन्य है वही इस सृष्टि की धारण करने वाली शक्ति है साथ ही साथ उसके निर्मात शक्ति यानी हम इस समस्त सृष्टि का निर्माण करते हैं वहाँ तक वो कहते हैं कि जब तुम ध्यान करो तो इच्छा शक्ति के मूल पर अगर ध्यान करो तो ईश्वर तक पहुँच सकते अब यहाँ पर इच्छा शक्ति क्या है और उसके बाद ज्ञान शक्ति क्या है फिर क्रिया शक्ति क्या है इच्छा शक्ति वो है जो परमेश्वर में इनहेरेंट है यानी कि वो परमेश्वर के भीतर सदैव समायी हुई वो शक्ति परमेश्वर की अपनी इच्छा शक्ति इस सृष्टि को उत्पन्न करने का प्रथम स्पंदन है यहाँ पर एक श्लोक आएगा उसको अपन जब वक्त पर समझेंगे ग्यारहवां श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है तो वो बताते हैं कि ये समस्त सृष्टि में जो इच्छा शक्ति के रूप से मैं उपस्थित हूँ इस सृष्टि में मैं इच्छा शक्ति के रूप से क्योंकि वो परमेश्वर इच्छा करती है सृष्टि उत्पन्न हो जाती है यहाँ पर भी मनुष्य जो इच्छा करता है लेकिन कौन सी इच्छा जो काम यानी जो हमारी कामना और राग यानी किसी के प्रति मोह किसी के प्रति हमारा वैमनस्य इनसे जो मुक्त होने के बाद जो इच्छा होती है वो परमेश्वर की इच्छा कभी कभी हमको लगता है हम इच्छा करें तो ऐसा कैसे हो सकता है भी इच्छा करने की बिल्डिंग बन जाए तो बन जाएगी ऐसा नहीं होता जब तक हमारी कामनाएं और हमारा राग इस इच्छा में शामिल है जब तक ये माया है जैसे ही काम राग विवर्जितम वो कहते हैं कि मैं ईश्वर रूप में आपकी इच्छा के रूप में आपके भीतर हूँ और उसी इच्छा से समस्त संसार की सृष्टि होती है लेकिन मैं उस इच्छा के रूप में हूँ जो काम राग विवर्जित है है ना जिसमें कामना और राग नहीं है उन दोनों से जो मुक्त तो इच्छा है उसको ग्यारहवा श्लोक आए थे बहुत अच्छा अब वो बताते हैं भगवान कि मेरी प्रकृति जो अष्टा प्रकृति है इसमें अनगिनत जीव उत्पन्न होते हैं वो अपना जीवन जीते हैं और वापस मुझे में समा जाते हैं यानी कि वो अपना उनका कोई जीवन कोई अलग वस्तु नहीं है कि ये उसका जीवन है ये उसका जीवन है वरण भगवान कहते हैं कि मेरा ही रूप है कैसा जैसे मानो एक सोना है अपनी आत्मा कथा लिखे कि मैं स्वर्ण हूँ वो कहे कि भैया समस्त संसार के जितने गहने हैं वो सब मेरा ही रूप है मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और अंततः मुझ में ही समा जाते हैं और इसमें जो तुमको और बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं कि उसमें अलग से कोई स्वर्ण के साथ में तुमको कुछ मोती लगे हैं हीरे लगे हैं और रत्न लगे हैं उनमें अलग अलग रूप हैं वो सब मेरे ही विभिन्न रूप हैं और वो अंततः मेरे में ही समा जाते हैं और वो क्या है माया है जो उसको एक अलग रूप देती है यानी एक गहना है जिसको तुम एक नाम देते हो उसको आभूषण को सजाते हो उस सजाने के लिए आप कोई ना कोई रत्नों का उपयोग करते हो तो इन सब के द्वारा तुम एक आभूषण का निर्माण करते हो वो आभूषण क्या है वो आभूषण माया जनित है जो भिन्नता उसमें दिखाई देती है आपको इसके अंदर इसमें ये हीरे हैं मोती हैं इसमें ये सोना इतना है तिरानु सोना है ये सब चीजें माया है उसमें मूल रूप से तो मैं ही और मैं ही स्वर्ण रूप से समस्त कहनों में उपस्थित हो ही वो कहते हैं कि समस्त सृष्टि में जीव रूप से मैं ही हूँ समस्त जीव मेरी ही प्रकृति में उत्पन्न होते हैं और मेरी प्रकृति में ही समाप्त हो जाते हैं <coughs> और मुझसे अलग किसी जीव का कोई अस्तित्व नहीं किस तरह से समस्त सृष्टि भगवान से अभिन वो बताते हैं कि जैसे एक माला का धागा है जिसमें अलग अलग मोती माणिक रुद्राक्ष या जो भी उसमें है वो भिन्न भिन्न अवयव उसमें पिरोए हुए हैं इसलिए भगवान कहते हैं कि सृष्टि मुझ में पिरोई हुई है ऐसी ही जैसे एक माला में धागे के ऊपर विभिन्न रत्न पिरोए होते हैं वैसे ही समस्त सृष्टि मुझ में पिरोई इसमें क्या इसका मतलब क्या है कि जितने जीव जंतुएं और अनंत वस्तुएं हैं, हैं संसार वो समस्त भगवान से ओतप्रोत है अब यहां पर एक और बात कि सब भगवान के भीतर है यानी भगवान कृष्ण कहते हैं कि समस्त प्रकृति मेरे भीतर है लेकिन मैं इससे परे हूं यह बात समझने में फिर थोड़ी सी कठिनाई जरूर आती है लेकिन बड़ी सुंदर बात है कि यह सब, सब कुछ मेरे भीतर है लेकिन मैं फिर भी इससे परे हूँ हमारा शिवदर्शन भी कहता है कि परमेश्वर विश्वमय भी है यानी विश्वरूप भी है और साथ ही साथ विश्वोत्तीर्ण भी है यानी भगवान इस सृष्टि के रूप में भी दिखाई देता है और इस सृष्टि से परे भी है जो इस सृष्टि से अछूता है अब समस्त सृष्टि को अगर देखो तो परमेश्वर का स्वरूप ही देख सकते हैं कि परमेश्वर ने स्वामी को इस रूप में चा अपने आपको अभिव्यक्त किया तो अभिव्यक्त रूप में हमको दिखाई देता है और अनभिव्यक्त रूप में हम उसकी कल्पना कर सकते हैं लेकिन हमको वो दिखाई नहीं देता कि अन है परमेश्वर आपको दिखाई देता है प्रकृति भी अभिव्यक्त रूप में हमको दिखाई देती है अनभिव्यक्त रूप में अनमेनिफेस्ट कंडीशन में हमको दिखाई नहीं देती अब वो कहते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है मैं समस्त जल में स्वाद रूप से जल में स्वाद रूप से आपके। अब इसको अपन यहाँ समझें कि तो आप पूछोगे कौन सा स्वाद के रूप में मीठे स्वाद के रूप में नमकीन स्वाद के रूप में खारे स्वाद या कड़वे स्वाद के रूप में तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं स्वाद रूपूँ वो स्वाद है ना जेनेरिक सामान्य स्वाद जेनेरिक स्वाद यानी यहाँ पर स्वाद कोई विशिष्ट स्वाद नहीं जो विशिष्टता है वो पंच महाभूतों के मिश्रण के बाद उत्पन्न होती है लेकिन अविशिष्टता यानी कि जो सामान्य है जैसे आपको कहें एक कपड़े की दुकान तो आप पूछोगे कौन से कपड़े की दुकान अरे बोले हम पास तो बहुत तरह के कपड़े हैं हज़ारों तरह के कपड़े हैं आप आके देखो कौन सा चाहिए आपको तो कपड़े की दुकान में ऐसा नहीं लिखेंगे बोर्ड के ऊपर कि सबके नाम के पचास डेढ़ पचासों तरह के कपड़े लेकिन वो कपड़े की दुकान है सोने की दुकान और कौन से स्वर्ण तो कौन सा स्वर्ण और कौन सा गहना ऐसा नहीं है वहाँ के ऊपर सब के गहने मिलेंगे हज़ारों तरह के गहने मिलेंगे वो कहते हैं कि स्वाद नाम की जो चीज़ है स्वाद का जो मूल है वो मैं जल में स्वाद रूप से हूँ इसको आगे और अपन समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश रूप से हूँ इन्हें सूर्य का प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश आप कहोगे सूर्य का प्रकाश तो बहुत तेज होता है और तो चंद्रमा का तो बड़ा शीतल होता है आँखों को शांति देता है लेकिन वो कहते हैं मैं प्रकाश रूप से हूँ किसी विशिष्ट प्रकाश के रूप में नहीं वरन प्रकाश मूल रूप से मैं ही हूँ यानी वो चंद्रमा का प्रकाश हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो चाहे सितारों का प्रकाश हो चाहे दीपक का प्रकाश हो वो हर प्रकाश के रूप में परमेश्वर स्वयं उपस्थित है इसलिए वो कहते हैं कि मैं प्रकाश रूप से समस्त सृष्टि में जो प्रकाश दिखाई देता है चाहे वो सूर्य का हो चंद्र का हो या किसी और स्रोत से निकलने वाला हो समस्त प्रकाश रूप में हो वो कहते हैं मैं धरती में गंध रूप से हूँ अब हम जानते हैं कि हमारे को धरती गंध धरती का मूल गुण है जैसे कि जल का गुण क्या है स्वाद धरती का मूल गुण क्या है गंध ये सब आपस में मिल भी जाते हैं और यही कारण है कि भिन्नता उत्पन्न हो जाती है हम कहते हैं जिसकी चाय के फ्लेवर, फ्लेवर और फ्लेवर और जीबान भी जिम्मेदार है और नाक भी जिम्मेदार है उसकी खाली जीबान से काम नहीं बनता उसमें गंध भी महत्वपूर्ण है और जबान भी महत्वपूर्ण यानी जो फ्लेवर शब्द है जिसको हम कहते हैं कि हमारे को चाय का फ्लेवर बड़ा अच्छा लगा चाय का बड़ा जायका बहुत अच्छा लगा तो उस जायके में हमारे नाक भी ज़िम्मेदार है और हमारे जबान भी जिम्मेदार है यह नहीं कि वहाँ पर पृथ्वी तत्व भी है जिसके द्वारा गंद आती है और जल तत्व भी है जिसके द्वारा स्वाद आता है इन दोनों के मिश्रण से जायका बनता है और इसके साथ में उसमें अंतरिक्ष तत्व अग्नि तत्व क्योंकि चाय ठंडी होगी आपको मजा नहीं आएगी उसमें अग्नि तत्व भी है तभी उसका बढ़िया जायका मिलेगा आपको इसका भिन्न तत्व अपने अपने रोल अपने अपने किरदार उस जायके में निभाते हैं इस तरह से लेकिन उनके जो मूल स्वरूप में स्वाद है मूल स्वरूप में गंध है वो परमेश्वर है भगवान कहते हैं कि धरती में मैं गंध रूप से है ना मूल गंध रूप से सामान्य गंध गंदर के रूप से उसके अंदर गंध में जो विशिष्टता आती है वो माया से जनित है यह बस मूल बात यह समझने की कि, कि जितनी मूलता है वो परमेश्वर है और उसमें जितनी विशिष्टता है वो माया जनित है यानी कि उस गंध में जो विशिष्टता आती है कि ये गंदी गंध है यह तो सुगंध है यह तो गुलाब की गंध ये जो भिन्नता आई है ये मायाजनित यानी जहाँ पर तथा एक चीज का सवाल है गंध अब वो अग्नि में रूप और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि उनको जो रूप रस गंध इन सब रूपों में मैं उन पंच महाभूतों के साथ हों लेकिन इन रूपों में लेकिन वो मूल रूप में उसका जो विशेषता है वो मेरी नी अब इसके आगे वो कहते हैं कि मुझे इस सृष्टि का बीज जानो बीज क्या होता है जिसके अंदर समस्त सृष्टि छिपी होती है जैसे एक छोटा सा बरगद का बीज है तो उसमें बरगद का पूरा पेड़ छिपाया छिपा है।, है कि नहीं लेकिन वो बरगद का पेड़ नहीं छिपाया उसकी कई जन्म छिपे हैं आगे क्योंकि उस एक बरग एक बीज से बरगद का पेड़ बनेगा उससे करोड़ों बीज बनेंगे उससे फिर करोड़ों पेड़ बन सकते हैं यानी एक बीज से समस्त सृष्टि बरगद के पेड़ों से निहाल हो सकती है इसलिए एक बीज में समस्त भिन्न विनत, पूर्ण सृष्टि छिपी है तो कहते पूरे ब्रह्मांड का बीज में मुझे बीज रूप से जानो मुझसे ही समस्त पंचमहाभूत निकले हैं मेरा अंतकरण मन बु, मन बुद्धि अहंकार भी निकले हैं अष्टा प्रकृति भी मुझसे निकली है और मैं इन सबके बीच में अहम रूप से उपस्थित हूँ किस रूप में इच्छा शक्ति के रूप में उपस्थित हूँ अब यहाँ पर अभिनव गुप्ता जी व्याख्या करते हैं कि सांख्य में और योग में बड़ा फर्क है सांख्य में भगवान का कहीं नाम नहीं है सांख्य में भगवान को मान्यता ही नहीं दी गई उन्होंने कहीं भगवान का नाम नहीं उन्होंने इनकार भी नहीं किया लेकिन भगवान को स्वीकार भी नहीं किया भगवान नाम की कोई चीज़ सांख्य में वो एक प्रकार से इस मामले में चुप बैठते हैं लेकिन यहाँ पर जब वो सांख्य का वर्णन करते हुए भगवान सांख्य को और योग को करीब लाने का प्रयास करते हैं हमेशा इसमें हर एक पूरी गीता में उन्होंने प्रयास किया है कि सांख्य और योग के भेद को समाप्त कर दिया तो वो कहते हैं भगवान क्या कहते हैं योग में जो भगवान की मान्यता है यहाँ सांख्य में भी तो भगवान है क्योंकि वो जब कहते हैं कि मुझसे ही ये अष्टा प्रकृति बनी और ये अष्टा प्रकृति ही इसका उपादान कारण है मटेरियल कॉजे संसार का दिन पंचमहाभूत और मन बुद्धि अहंकार जब प्रकृति से बने और प्रकृति मेरा ही रूप है तो फिर तो भगवान ही तो सब कुछ है क्योंकि भगवान ही तो वो सब कुछ इस सृष्टि से मैं उसी रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया है इस तरह से यहाँ पर भगवान ही समस्त सृष्टि के रूप में उपस्थित हैं इसलिए उनकी उपस्थिति इस सृष्टि में सिद्ध होती है अब इसके बाद में जो बड़ा एक सुंदर सा जो श्लोक उन्होंने था बलम बलवताम अस्मि काम राग विवर्जितम अभी ने थोड़े से देर पहले उसके हल संक्षेप में बात करी थी ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भगवान का कि बलम बलवताम अस्मि काम राग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु भूतेशु कामो अस्मी भरतर्ष भा इसका पहले तो अपन शाब्दिक मतलब समझ लें कि क्या बोलते हैं कि बलम बलवताम अस्मी यानी मैं बलवान का बल जैसे अभी उन्होंने बताया कि धरती में मैं गांधी हूँ जल में स्वाद हूँ या रूपों में मैं प्रकाश हूँ लेकिन यहाँ पर वो क्या बताते हैं कि बलम बलवताम असली मैं बलवान का बल हूँ काम राग विवर्तितम कौन सा बल एक बलवान आदमी सोचता है कि तुम्हारा थोबड़ा तोड़ दूँ तो वो बल मैं नहीं वो तुम्हारी माया है एक बलवान सोचता है कि सब कमज़ोर लोगों पर मैं शासन कर लूँ गुंडागिर के द्वारा तो मैं वो बल नहीं हूँ क्योंकि वो काम राग विवर्जित नहीं है लेकिन मैं कौन सा बल हूँ जो बलम बलवताम अस्मि काम राग विवर्जितम जिसमें कामना नहीं है विवर्जित है ना नहीं है अनुपस्थित है और राग यानी किसी के प्रति मोह किसी के प्रति द्वेष जब राग नहीं है यानी मोह और द्वेष नहीं है और साथ ही साथ मेरी उसमें कोई कामना नहीं है कि मैं ऐसा कर लूँ कि इन सबका शासक बन जाऊँ तो वो बल मैंने बलम बलवताम अस्मि काम राग विवर्जितम यानी कामना और राग नहीं है तो वो बल में हो और अगर तुम कहो कि वो बलवान पहलवान को पछाड़ने के लिए बल है या गरीबों के ऊपर हावी हो जाने के लिए उन लोगों का कर नेतागिरी करने का बल है तो वो बल में नहीं वो तुम्हारी माया है तो वो कहते हैं कि माया भी वो स्वयं है लेकिन माया उन्होंने संसार को चलाने के लिए बनाई है अब तुम या तो उस माया को देख लो या उस माया के पार जाके परमेश्वर को देख लो अब वो चॉइस तुमको दे रखी है क्योंकि तुमको भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है आप चाहो तो इस संसार में जब तक मन लगे माया के आधी नाश रहो जिस दिन लगे कि नहीं यार संसार को छोड़ हमको संसार बनाने वाले से सरोकार है उससे मोहब्बत है तो उस माया के पार जाने का प्रयास करो आगे भगवान उसका तरीका बताएंगे कि माया को कैसे इस दुष्कर माया को कैसे पार करो तो बलम बलवताम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु धर्मा विरुद्ध है न धर्म से अविरुद्ध जो धर्म का विरोध न करे है न जो भगवान की इच्छा है वो धर्म है धर्म क्या है जो भगवान को प्रिय है जो अंतरात्मा को प्रिय है जो आपकी अंतरात्मा जिसको तस्दीक करे अंतरात्मा कहे कि हाँ तुम सही हो अगर आप लाख गलत काम करो आप चाहे लोगों को कितना भी समझाओ तर्क दो कि मैं सही हूँ लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी उनकी तुम गलत हो और अगर तुम लाख लोग गलत कह लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा कहती है कि ठीक है तो वो काम क्या है परमेश्वर को प्रिय है तो इसलिए वो कहते हैं कि धर्म अविरुद्ध धर्म अविरुद्ध का मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज के साथ जो इसको पंजाबी लोग क्या बोलते हैं हुकुम राजाई चालना उसमें क्या बोलते हैं हुक्म रजाई चालना यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल चलना हुक्म रजाई चालना तो वह इसी तरह बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि परमेश्वर का जो हुकुम है हुकुम का मतलब होता है जो अंतरात्मा की आवाज़ आती है वही परमेश्वर का हुकुम है तो हुकुम रजाई यानी उसमें राजीबाजी यानी परमेश्वर की इच्छा या अंतरात्मा की इच्छा के राजीबाजी है ना चालना यानी अपना व्यवहार करना तो हुकुम रजाई चालना यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल हमको जीवन यापन करना तो यहाँ पर धर्माविरुद्धों का वही मतलब है कि हुक्म रजाई चालना या परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल चलना या अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना तो जब तुम हुकुम रजाई चलते हो या परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल चलते हो तब भूतेशु कामो अस्मि भरतर्षुभा यानी तब उस व्यक्ति के उस भूत भूत का मतलब होता है एक जीव तो उस भूत यार उस जीव के भीतर मैं किस रूप में हूँ कामो अस्ति। यानी कामना के रूप में हूँ अब यहाँ कामना का क्या मतलब है यहाँ कामना का मतलब है परमेश्वर की इच्छा शक्ति क्योंकि जब वो काम राग विवर्जित हो जाती है तो वो इच्छा क्या बन जाती है परमेश्वर की इच्छा शक्ति यानी जो परमेश्वर की जो सर्वोच्च शक्ति है यानी उसमें से अब हमने क्या कर मालूम ट्रक भर के हमारे पास आया कचरा और हमने छाड़ भर के तोला भर बनाया सोना ट्रक भर के सोने का कचरा आया था और तोला भर जरा सा हमारा बना सोना तो सोना मानने का ट्रक भर हमारा आवाज़ का आता है तब जाके उसमें से शोधन करके जरासा सोना निकलता तो ऐसे ही हमारी जितनी कामना है संसार की जितनी इच्छा हैं राग हैं उन सबका जब हम शोधन करेंगे तब जाके उसमें जो सोने के रूप में जो कामना बची रहेगी वो भगवान की इच्छा है कामना है वो इच्छा शक्ति है और वो इच्छा शक्ति के बारे में भगवान कहते हैं कि वो इच्छा शक्ति के रूप में हे भरतवर्ष बहने हे भारतवर्ष के शासक मैं वो उस रूप में वहाँ पर उपस्थित हूँ यानी ये ये श्लोक हमारे को हमारे गुरुदेव बहुत बार बार समझाते थे वो कहते थे कि मेरे को बड़ा प्रिय श्लोक उनके कुछ दस भी श्लोक बहुत प्रिय थे जो बार बार समझाते थे गुरुदेव ये कई बार हमको कहते थे, थे कि बलम बलवताम अस्मि कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेशु कामो अस्मि भरतर्ष भाई कि हे भरतवंश के शासक हे दुनिया के राजा मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ कि मैं संसार में उस इच्छा शक्ति के रूप में हूँ इसकी एक बात ध्यान से समझना इसकी कई आपको किताबों में एक व्याख्या मिलेगी जो जो न हमारे गुरुदेव उससे सहमत हैं न अभिनव गुप्त उससे सहमत है एक व्या, एक व्याख्या ऐसी आती है कि जो धर्म विरुद्ध लोग हैं उनकी अर, धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में उपस्थित हूँ उस उस रूप में अभिनव गुप्त जी उस व्याख्या से इनकार करते हैं इस प्रकार की व्याख्या सिर्फ वही कर सकते हैं जो शाब्दिक व्याख्या करते हैं जो किसी गुरु परंपरा से नहीं जुड़ें जिनको किसी भी प्रकार का अध्यात्म का अनुभव नहीं है वो इस प्रकार की व्याख्या जरूर कर सकते हैं लेकिन इसकी मूल व्याख्या यही है और ये व्याख्या अपन जब समझो तो अपना हृदय में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में भी आती है गले के नीचे उतरती है इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि जो धर्म विरुद्ध यानी कि जो अंतरात्मा की आवाज़ के साथ में जो हमारी इच्छा है या मेरी अंतरात्मा की इच्छा है कि ये काम करूं यानी मेरे को लगता है कि भगवान की सहमति इसमें है तो उस इच्छा के रूप में मैं इच्छा शक्ति उस जगह पर मैं भगवान की इच्छा शक्ति के रूप में हूँ और बाकी जब कामना इसमें जुड़ जाती है इच्छा इच्छा के साथ में मोह जुड़ जाता है द्वेष जुड़ जाता है तो काम राग के जुड़ने के साथ ही मैं वो इच्छा शक्ति हूँ फिर तुम्हारी बलवान का बल जो है वो फिर बलवान का माया जनित बल है उसके कर्मफल का भागी होता है उस बल से वो जो कुछ भी काम करता है वो कर्मफल का भागी होता है फिर पुनर्जन्म फिर मरना जीना बुढ़ापा बीमारी सब होगी उसके साथ लेकिन वो बलवान अगर अंतरात्मा के आवाज़ के साथ अपने बल का उपयोग करता है तो उस बल के रूप में मैं उस बलवान की शक्ति हूँ यानी कितनी अच्छी इस तरह से ये बात समझाया कि हमारे भीतर भगवान इच्छा शक्ति के रूप में है लेकिन कौन सी इच्छा जो काम राग विवर्जित है। कौन सा बल जो कामना और राग के लिए काम नहीं करता वरन अंतरात्मा की आवाज़ के साथ में काम करता है तो इस तरह से वो दोनों बातें यहाँ पर उन्होंने बड़ी अच्छी समझाई है रख लिया यहाँ पर भगवान बताते हैं कि ये जो इच्छा शक्ति है अब यहाँ पर जो है ना जैसे पूरी क्वांटम भूति की है प्रकाश जो भगवान कहते हैं कि जो चैतन्य से मेरी इच्छा शक्ति चेतन रूप है इसके बाद में वो ज्ञान शक्ति से जुड़ती है और उसके बाद में वो क्रिया शक्ति से जुड़ती है तो तीन स्तर हैं मेरे चैतन्य से ज्ञान शक्ति बनती है तो ज्ञान शक्ति परा स्तर इन्हें अल्टीमेट अभी अपने बात पढ़ी परा अपरा और परा अपरा जो बीच की स्थिति पराया ने अल्टीमेट परा अपराय ने बीच की और अपराण ने संसार की जो भिन्नता लिए हुए तो यहाँ पर तीन स्थितियाँ हैं भगवान की वो कहता है कि सबसे पहले जब अंदर भगवान के जो प्रथम इच्छा होती है, कि मैं एक से अनेक हूँ इस संसार को बनाऊँ इस संसार का निर्माण करूँ तो उस इच्छा के साथ वो परा इच्छा उसमें ना तो कोई कामना है ना कोई राग है भगवान को उस इच्छा के साथ में अब उसके साथ में जुड़ती है क्या ज्ञान शक्ति अब ज्ञान शक्ति का मतलब होता है कि वहाँ पर अब भगवान ये तो इच्छा करी मैं संसार बनाऊँ लेकिन आप संसार के साथ में तभी बनेगा संसार जब उसमें भिन्नता होगी रही अगर उन्हें एक जैसे लोग बना दिए तो उसमें कोई आनंद ही नहीं आएगा सब लोगों को एक जैसे मकान दे दिया तो कुछ मकान में आनंद ही नहीं आएगा अगर सब लोगों को एक जैसा सुख दे दिया तो सब सुख में पड़े रहेंगे किसी को कोई सरोकारी न देगा संसार से तो संसार तो तभी चलेगा जब हम सुख है दुख है अपना है परा है कुछ पा लिया है कुछ पाना है कुछ पाने की इच्छा है कुछ खोने की इच्छा है इस तरह से जब अनंत भिन्न भिन्न इच्छाएँ हमारे जेहन में हमारे मन में मस्तिष्क होगी तभी संसार चलेगा तो ये ये भिन्न भिन्न इच्छाओं के साथ में इस संसार का भगवान ने निर्माण किया कि जहाँ भिन्नता भरा संसार है तो वहाँ पर ज्ञान शक्ति जुड़ती है ज्ञान शक्ति किस जुड़ती है जब हम कहते हैं सबसे पहले मेरी इच्छा है मेरा मकान बनाऊं तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि कौन सी जगह बनाना किस कौन सी कॉलोनी में जमीन लेना कौन से इंजीनियर से बनाना कितनी बड़ा बनाना उसमें कितने कमरे होना अब यहाँ पर ये यह ज्ञान शक्ति नहीं होगी तो क्या खाली इच्छा तो ये थी कि मकान बनाना लेकिन इस इच्छा के साथ में जब तक ये सारा ज्ञान नहीं जुड़ेगा तो तब तक उस मकान का बनाना संभव नहीं ये अपने एक सांसारिक उदाहरण है ऐसे भगवान ने जैसे ही इच्छा की कि मेरे को संसार का निर्माण करना अब उसके बाद में उस शक्ति का डाइवर्सिफिकेशन हुआ यानी उस शक्ति में विभिन्नता आने लगी क्या विभिन्नता आने लगी कि अब संसार का क्या स्वरूप होना उस संसार में जीव नाम की चीज़ बनाना उस रूप में वो ना खुद ना रहना और उसमें क्या नियम बनाना कि दो और दो चार होना कैसे मौसम होना या चांद होना सितारा होना धरती होना आशा कितने पंच महाभूत हैं किस छह महाभूत बनाना वो तो उसकी मर्जी थी पांच बनाए कल दस भी बना देता तीन आयाम बनाए आगे पीछे ऊपर नीचे दाएँ बाएँ वो दस आयाम बना देता तो ये जो थी उसकी इच्छा शक्ति के साथ में ज्ञान शक्ति जुड़ी उसने इन सब नियमों को बनाया और इन सब नियमों का अवतार लिया इन सबको तो इस प्रकृति को जब वो ज्ञान शक्ति जुड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं हम परा अपरा स्थिति परापरा स्थिति अब उसके बाद में अगली जो है स्थिति उस उसमें तो क्रिया शक्ति जुड़ जाती है जैसे क्रिया शक्ति जुड़ जाती है कि वास्तव में वो संसार रूप लेते लग जाता जैसे हमने पहले तो सोचा कि मकान बनाना फिर हमने सोचा कि यहाँ ज़मीन लेते हैं इस जगह ज़मीन लेते हैं इस इंजीनियर से बनवाते हैं इस ठेकेदार से बनवाते हैं उसके बाद में फिर काम शुरू हो गया मकान बनना शुरू हो गया ये क्या है क्रिया शक्ति भगवान की तो भगवान की जैसे क्रिया शक्ति जुड़ती है संसार व्यक्त होने लगता है और इस व्यक्त होने वाले संसार के साथ में वो जो स्थिति भगवान की वो क्या हो जाती है अपरा इसलिए तीनों स्थिति भगवान की इच्छा शक्ति के रूप में वो परास्थिति में है इच्छा और ज्ञान के रूप में वह परापरा स्थिति में और जब वो क्रियाशक्ति जुड़ जाती है भगवान की वो तो ये संसार बन जाता है अपरास्थिति हो जाती है और ये स्थिति माया के क्षेत्र में होती है इन सब की व्याख्याएं हमारे शिव दर्शन में थोड़ी अलग है सांख्य में थोड़ी अलग है लेकिन कुल मिलाकर अद्वैत का भाव यही है कि परमेश्वर ने स्वयं से इस सृष्टि का निर्माण किया उसके स्टेप्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं उसके स्टेप्स के तरीके अलग अलग बताए जा सकते हैं लेकिन जो बताए जा रहे हैं वो बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर श्रीमद भगवदगीता जी ने बताया है कि वो इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति जुड़ी ज्ञान शक्ति से फिर क्रिया शक्ति जुड़ी और इस अपरा स्थिति में इस सृष्टि का निर्माण तो वो कहते हैं कि तुम कहाँ पर ध्यान करो तुम ध्यान मेरे इच्छा शक्ति के उद्गम पर इच्छा शक्ति के उद्गम पर ध्यान करने से तुम सीधे सीधे मेरे पास आ जाओगे इच्छा शक्ति के उद्गम पर ध्यान करने का क्या मतलब इच्छा शक्ति के ध्यान पर उद्गम करने का मतलब होता है कि मेरे को सोने पर निगाह करनी और सोने पर निगाह करने का मतलब है कि सारा कचरा अलग करना जब तक सारा उतरक भर के कचरा अलग नहीं करूँगा तो मेरी निगाह सोने पर नहीं पड़ेगी इसलिए जीवन को जब तक हम थोड़ा सहज नहीं बना लेते सरल नहीं बना लेते बहुत सारे महत्वाकांक्षाओं से मुक्त नहीं होते हम क्या करते हैं वो हमको गुरुदेव समझाते देते हम क्या करते हैं कि हम अपने उद्देश्य पड़ोसी को देख कर तय करते हैं पड़ोसी ये कार लाया तो हम मेरे को भी लाना है पड़ोसी ने ये मकान में ये वाला टी लगाया तो मेरे को भी लाना है इसने ऐसा करा तो मेरे को भी करना है ये इतना कमाता है तो मेरे को भी आगे पढ़ कमाना है लेकिन हम को अगर वास्तव में देखें तो हमको अपनी आवश्यकताएँ घर में बैठ कर तय करना है मेरे कि मेरे लिए मिनिमम क्या जरूरी ताकि मेरे को भजन के लिए समय मिले ईश्वर को याद करने का समय मिले ताकि मेरे को समय मिले कि मैं जीवन में कोई सार्थक क्रियात्मक कार्य रचनात्मक कार्य कर सकूं तो हमारे पास रचनात्मकता के लिए समय इसलिए नहीं है क्योंकि हम उन अनावश्यक कार्यों में नब्बे समय गुजार करते हैं और करीब करीब निन्यानवे प्रतिशत जिंदगी हमारी उस चीज़ों में गुजर जाती है जिनको हम इकट्ठा जरूर करते हैं हमारे काम में कुछ ही करते मरते वक्त हम कुछ चीज़ें लेके आएंगे आखिरी तक वापरी नहीं हमने किताबें खरीदी आखिरी तक पढ़ी नहीं, नहीं उनको तो ऐसा हमारी उन जीवन के अंदर उन निर्थक चीज़ों में हमारा समय और हमारा अर्थ और हमारा इफोर्ट्स जितने हमारे प्रयास हैं वो व्यर्थ चले जाते हैं तो इसलिए जब तक हम उन चीज़ों पर निकल जब तक हम इच्छा इच्छा क्षेत्र पर ज्ञान इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है कामना और राग से मुक्त होकर हम अपने केंद्र में जहाँ भगवान इच्छा करते हैं सृष्टि को बनाने की वहाँ पर हमारा ध्यान अगर चला जाता है वो जगह पर हम ध्यान कर सकते हैं तो परमेश्वर की सृष्टि के उद्गम पर ध्यान करने से परमेश्वर पर ध्यान चल जाता है क्योंकि वो जगह है जहाँ पर शिव और शक्ति अपने अभिन्न रूप में शिव शक्ति एक रूप में जहाँ भी उन्होंने भिन्नता शक्ति इस सृष्टि के रूप में है और शिव वहाँ पर अव्यक्त रूप में उन दोनों रूपों के मिलन की जगह पर जहाँ पर उद्गम बीज के स्थान पर जैसे वो कहता है हमको बीज रूप में जानो इसलिए वो कह रहे थे कि मुझे बीज रूप में जानो ताकि इस सृष्टि के उद्गम पर तुम ध्यान कर सको तो ये बहुत अच्छा श्लोक था, था कि वलम बलवता मस हमने देखा अब वो यहाँ पर जो हम इच्छा करते हैं वो इच्छा के रूप में जड़ पर ध्यान करने का क्या मतलब है क्योंकि जैसे हम इच्छा करते हैं और वो आगे बढ़ती है आगे बढ़ते से वो ज्ञान और क्रिया को समेट लेती और संसार के रूप में हमको हाथ में दिखा देती है इसलिए हमारी इच्छा मनुष्य की इच्छा वास्तव में संसार की रचनात्मक शक्ति है और मनुष्य की चेतना वो आधार है जिस पर ये सृष्टि टिकी हुई संसार पूरा मनुष्य की चेतना पर टिका हुआ है लेकिन हमको ये एहसास नहीं कि हम तो अपने आप को दीन गरीब हीन समझते हैं कि हम में क्या है भैया हम एक छोटा सा इंसान हो अदना से इंसान हो में क्या है लेकिन में ही वो क्षमता है जिसके द्वारा ये सृष्टि निर्मित है यानी जैसे ही हम जो कुछ देखते हैं उसका निर्माण हम करते हैं अपन कई बार बात कर चुके हैं कि जंगल में आज एक मोर है वो आज नाचा या नहीं नाचा है तुम सकते हो जब तक किसी ने देखा नहीं किसको मा एक दीपक है जला या नहीं जला कैसे मालूम एक डब्बे में बंद कर दो आप एक जीव को वो जिंदा है या मर गया आपको कैसे मालूम ये जब तक उसको आप एंडोर्स नहीं करोगे तस्दीक नहीं करोगे प्रमाणिकरण नहीं करोगे देखोगे नहीं तब तक आप कैसे कह सकते हो कि ये जीवित तो था या नहीं था वैज्ञानिक तो अलग अलग बातें करते हैं अजीब अजीब भी बातें करते हैं और उनका तर्क ऐसे हैं जिनको हम काट भी नहीं पाते वो कहते हैं कि एक बिल्ली है अभी वो सस्पेंडेड एनिमेशन मैंने आपने बिल्ली अंदर रखी है जहर भी अंदर रख दिया अब उसने अगर खा लिया तो मर गई नहीं खाया तो नहीं मरी वो डब्बा बंद है आपको कोई तरीका नहीं बाहर पता लगाने का तो इस वक्त तक तो जिंदी है मरी तो कहते हैं कि अभी तो वो अधर्म है दो विश्व बन जाते हैं एक विश्व में वो जीवित है एक विश्व में वो मर गई और जैसे ही तुम डब्बा खोलते हो तो वो उस तुम उस विश्व में पहुँच जाते हो जिस विश्व में वो उस वक्त है उस वक्त वो अगर जीवित है तो तुम उस विषय पर जाते हो जहाँ जीवित है एक एक वही व्यक्ति उसका एक और कॉपी हो जाती है उस व्यक्ति के वो उस विषय पर जाता है हम पर वो, वो मर गई अब हमको इस प्रकार के प्रयोग वैज्ञानिक बताते और वो तर्कों को काटना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो तर्क अपने आप में बड़े प्रबल तर्क है इसलिए हमारी जो चेतना है जिससे इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है वो इच्छा शक्ति ही इस समस्त सृष्टि की रचनात्मक शक्ति इस समस्त सृष्टि को जन्म देने वाली शक्ति तो आज के हमारी बात पर हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि समय पूरा हो चुका है लेकिन हम अपनी यही सातवें अध्याय की यात्रा को अगले हफ्ते यही इसी समय जारी रखेंगे गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण ारायण नारायण नारायण देव की जय सखी सरकार की जय करवतार की जय भद्रण भी शनिदेवा भद्रम पशे माक्ष